आध्यात्म रामायण किसकिंधा कांड तृतीय सर्ग तारा का विलाप श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना श्री महादेव महादेववाच निहते नारणे राबेण परमात्म दुद्रोपुर्वाणरा सर्वे किसकिंधाम भय विफला तारा महाभागे हतो बाले रणाजिरे अंगदम परिरक्षाद्य मंत्रिण परिणोदय श्री महादेव जी बोले हे पार्वती परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त बानरगण भय से व्याकुल होकर किसकिंधापुरी में दौड़े गए और तारा से बोले हे महाभागे वानरराज बाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए चतुर्द्वारीन बद्वाराक्ष रक्षा महे पुरी वानराजा डम अंगदम कुर्भाम हे भामि हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए निहतम बाल सत्वा ताराशोक विमूर्छिता अताली वक्षस भूरिश कि मंगलन राज्य नगरे धन वाणी में निधन जा पथिना सह बाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर और छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली मुझे अंगद राज्य नगर और धन आदि से क्या काम है मैं तो अभी अपने पति देव के साथ ही प्राण त्याग करूंगी इतुक्ता त्वरिता तुधति मुक्त मूर्धजा यज्ता राति यत्र भरती कलेवरम पति तम बाल रक्तय पान सुरावृतम रुदती नाथ नाथेती पादयोः ऐसा कह वह रोती हुई तुरंत ही वहाँ गई जहाँ उसके पति का देह पड़ा हुआ था उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे वहाँ बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वहानात्ना कह कर रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी करुण विलपंते साधधस रघुनंदनमार जिवाड़े नाई शतस्तया गच्छामि पतिक्यम सपतिर्भा का स्वर्गेपे न सुखम तस् रघुनंदन इस प्रकार करुणा करुणाक्रंदन करते हुए उसके श्री रघुनाथ जी पर पड़ी दृष्टि रघुनाथ जी पर पड़ी उन्हें देखकर वह बोली राम आपने जिस बाण से बाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए जिससे मैं तुरंत ही पति को चली जाऊं वे मेरी बाट देख रहे होंगे क्योंकि हे रघुनंदन मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा पत्नी विरो तया दुखम अनुभूत तयालघ बालिनेसु पत्नी दान फल सुग्रीवत्व राजाबीण रूमया साधम भुक्ष सान वर्जित हे अन पत्नी के वियोग का दुःख आपने अनुभव किया ही है अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है इसलिए अब आप मुझे बाली के पास पहुंचा दीजिए इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा सुग्रीव तुम्हें बाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया है अब उस निष्कंठक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो इतम बिलबंती राम रामो महामनाह शांतया इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्वज्ञान का उपदेश देकर शांत किया कि सोचसी सोचा व्यर्थ शोक पति देहो जीवो वत्वत पंचात्म को जलो देह तो कर्म गुणोत्पन्ना सोप्यास्ते ध्यापिते पुरा वे बोले अये भी तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है तू तो उसके लिए व्यर्थ क्यों शोक करती है तू तो विचार कर ठीक ठीक बता वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंच भूत में एवं त्वचा मांस रुधिर और अस्थियों से बना हुआ है तथा काल कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है फिर उसके लिए शोक क्यों करती है मनसे जीवन जीव निरामयः न जायते न नषति न गति न स्त्री पुमा ठंडो वम जीव सर्वगत व्यय एक द्वितीय आकाशवदलेपक और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक न करना चाहिए क्योंकि वह निर्विकार है वह न उत्पन्न होता है न मरता है न स्थिर रहता है और न आता जाता है जीव सर्वव्यापी और अव्यय है वह स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप नित्य ज्ञानमय और शुद्ध है फिर वह सोचनीय कैसे हो सकता है तारोवाचन देहो नित्य चिदात्मक सुख दुखादि संबंध कश्यद तारा बोली हे राम देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है उसका नाश हो ही नहीं सकता फिर सुख दुखादि का संबंध किससे होता है यह मुझे बतलाइए श्री राम रामवाच अहंकारादि संबंधो याव देसारेकिन श्री रामचंद्र जी बोले जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं मेरापन आदि का संबंध रहता है तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुखादि के भोग रूप संसार से संबंध रहता है मिथ्यारोपित संसारो न स्वयं निवर्तते विषयाध्यामो यथा यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है तथापि ज्ञानोदय के बिना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं परंतु वे होते मिथ्या ही हैं अनाद्यविद्या संबंधात्या्याहृते संसारोपार्थकोपी स रागद्वेशकुल अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक अत्यंत मिथ्या होते हुए भी रागद्वेश पूर्ण है मन एव संसारो बंधनश्च मन शुभे आत्मा मन समानत्वम एत्य तद्गत बंध हे सुभे मन ही संसार है और मन ही बंधन है उस अनात्म वस्तु मन के साथ अन्योन्याध्यास से एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुखादि के बंधन में पड़ता है यथाशुद्ध स्फटको लक्तकादि समीप गह तुगा भाती वस्तु तो नरंजनम जैसे स्फटिकमढ़ी स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसी के रंग की मालूम होने लगती है परन्तु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता बुद्धिंद्रिया आत्मन बुद्धिंद्रियात्मन संस्रृतिबला आत्मा स्विंगं तो मन पिगृह्य सदूद्भ काम संगुणर्बद्ध संसारे वर्तते च आदो मनो गुणा सृष्ट्वा ततः कर्मा कदा शुक्लोहित समान एवं कर्मसाध्यभूत संप्ल वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात्कार से संसार की प्रतीति होती है आत्मा अपने लिंग पहचानने के साधन मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग रागद्वेषादि गुणों में बंधकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है पहले वह राग रागद्वेषादि मन के गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार के कर्म करता है वे कर्म शुक्ल जप ध्यानादि लोहित हिंसामय यागादि और कृष्ण पाप कर्म तीन प्रकार के होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं इस प्रकार यह जीव कर्मों के वसीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है